राघे श्या वृंदावन बिहारी लाल की जय श्राधा गिरिंद बिहारी देवजू की जय श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय श्री श्री भागवत निवास आश्रम की जय श्रीनताय गौर हरि श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय रमण हरि गोविंद जय जय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 जय जय जय रामण हरि गोविंद जय जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा हरि हरिगोविंद जय जय बुलृंदवन बिहारी लाली जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यास कमलगलतम वग्म जगत्सर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम जगद्धा नमा तत्दय प्रेरणया तो रूपोपि तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेवस्व वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीप श्री साग्र जा सह गणरघुनाथ वितम तम सजीव साधतम सवधूत परजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधा श्री पाद सहगणलता शाखान्विता आजाबित भुजौ कनकावदात संकर्तन पितर कमलायताक्ष विश्वभरौर युगधर्म पालौ वंदे जगत्कुण कृष्णा वासुदेवाय हरे अत्मे पुतक्लेशय गोविंदय नमो नम अखिलमृतमूर्तिमरुचि तारका कल त्याम तो राधा प्रिया हरिर्जयती नारायण नमस्कृत्य नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्या तत् जयमीरि वाश्छाकुभ्य कृपा सदुभ्य पत्ता पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणां करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री श्रीजीव मे कुत मन मतेर्दयाृंदावन बिहारी गुरुदेव शरणार नारायण परम श्री चैतन्य चरतामृत श्री गौरव लीला श्रीमद महाप्रभु वृन्दावन यात्रा के समापन में वृंदावन में दो महीने रह करके यहाँ भक्ति का अपूर्व प्रचार करके नाम का दान करके स्वयं श्री कृष्ण लीला स्थलियों का दर्शन करके उन लीलाओं का राधा रानी जैसे आश्रय अनुसंधान कर रही हैं इस प्रकार उन लीलाओं का स्मरण करके परम आनंद प्राप्त कर विह में भी मिलन का हरि बोल विह में भी मिलन का अपूर्व आस्वादन प्राप्त करके श्री महाप्रभु लौटे रास्ते में बिजुल खान जो पठानों के पीर हैं उनके साथ में श्रीमंत महाप्रभु ने वैदिक धर्म उनकी ही व्यवस्था स्थापित की और उनके सिद्धांत के साथ में तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उन सिद्धांतों को कहीं निराश करके इस्लाम के सिद्धांतों का निराश करके जैसे शक्ति परिणामवाद के रूप में अचिंत भेदाभेद उसकी स्थापना की उस सिद्धांत का निरूपण कराए श्री महाप्रभु इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते श्री बीजली खान को भी कृष्ण नाम का उपदेश प्रदान करके प्रेम में उनको नचाते हुए श्रीमद् महाप्रभु अब धीरे धीरे श्री प्रयागराज पहुंच गए हैं आगे उन्नीसवें परिच्छेद में श्री रूप शिक्षा उस प्रकरण का वर्णन करेंगे उसी की कार्य का प्रस्तुत कर रहे हैं के वृंदावनी काल में लुप्ता मुत्कूपन सुरुर्विध प्रागे लोकसृष्ट श्री कृष्णचंद्र भगवान ने गौरु रूप में अपने माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करने के लिए ही अवतार धारण किया है इसलिए उनका मुख्य लक्ष्य तो आश्रय जाति प्रेम का आस्वादन करना है अब महाप्रभु के पास में इतना अवसर नहीं है कि वे अपने उस आस्वादन को छोड़ करके प्रचार के काम को ज्यादा करें प्रचार का काम थोड़ा बहुत कर लिया अमुख अमुख लोगों को श्रीमन महाप्रभु ने कहीं अधिकृत कर दिया और अधिकृत करने के बाद में महाप्रभु फिर आगे गंभीरा में रह करके आश्रय जाति प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं जो प्रचार और सिद्धांत स्थापन का कार्य है वह श्रीमन महाप्रभु ने क्रमिक रूप में क्रमशः कुछ पहले कर लिया है अपनी यात्रा के प्रसंग में विशेष रूप से कर लिया यथा कुछ कुछ उपदेश और भी देते रहेंगे इसलिए श्री रूप गोस्वामी जी के ऊपर विशेष रूप से उन्होंने कृपा की तो वही वर्णन कर रहे हैं कि वृंदावन नियम रस्केली वार्ता श्री रस्केली वार्ता श्रीमद् वृंदावन की जो रस्केली वार्ता है वो परम परम गोड़ है और उसको सिद्धांत समझे बिना उसे जाना नहीं जा सकता है उसको एक व्यक्ति आचार्य स्तर पर क्रम के स्तर पर स्थापित करेगा मान श्री रूप गोस्वामी जी उसको कहीं शास्त्री स्तर स्तर पर स्थापित करेंगे इसलिए अपनी शक्ति श्री रूप गोस्वामी जी में उन्होंने स्थापित की तो रसके निवार्ता अत्यंत अत्यंत गोपनीय है वह अत्यंत गुड़ है और विस्तृत विवेचन का वह मौका चाहती है अवसर चाहती है विवेचन का कि अपेक्षा है उसे कि उसका विस्तार पूर्वक शास्त्रीय दृष्टि से सोपानवध रूप में विवेचन किया जाए समय के प्रभाव से शिव वृंदावनी रसकेल वार्ता कहीं लुप्त तो होती हुई चली जा रही है श्री महाप्रभु निजी शक्ति का जो निजी शक्ति स्वरूप है रसकेली बारता उसको प्रकट करने के लिए श्रीमत महाप्रभु उत्का हमारे अत्यंत अत्यंत तो उत्सुक हैं कि उसको उस रस्केली बारता को जो कि निजी शक्ति से ही संबंधित है आल्ला शक्ति से संबंधित है ऐसी रसकेल वार्ता को जगत के जीव अच्छी प्रकार से जाने सैद्धांतिक रूप में भी उसको जाने और उसका विश्लेषण कर सके इसके लिए अत्यंत अत्यंत उत्सुक हैं श्रीमन महाप्रभु उन्होंने उस रसकेल वार्ता को संचार रूपे श्री रूप गोस्वामी जी में उस वार्ता को संचरित किया अर्थात वे सिद्धांत वे व श्री रूप गोस्वामी जी में महाप्रभु ने स्थापित किए उन सिद्धांतों को उन तत्त्वों को व्यतलोक पुनः पहले श्री रूप गोस्वामी जी में संचारे उनका संचरण किया और फिर व्यतलोक श्री प्रभु ने फिर उनका विस्तार करवाया रूप गोस्वामी जी के द्वारा स्वयं ने विस्तार नहीं किया रूप को जी के द्वारा विस्तार किया अब कैसे विस्तार किया उसके लिए एक बड़ा सुंदर दृष्टान देते हैं कि प्रागेव लोक सृष्टि जैसे सृष्टि के सारे तत्वों को श्री कारणारायण शाही संकर्षण भगवान ने पहले से ही रच दिया था और फिर बाद में जब ब्रह्मा जी का श्री गर्भोधशाही की नाभि से उत्पन्न होने वाले कमल में जन्म हुआ उस समय ब्रह्मा के द्वारा उसी सृष्टि को दोबारा करवाया तथ्य ब्रह्मा सृष्टि करने वाले नहीं है भगवान ने तो विधव माने ब्रह्मा तो जैसे सृष्टि तो भगवान ने पहले कर दी थी परंतु ब्रह्मा के द्वारा दोबारा सृष्टि करवाई ऐसे ही रस सिद्धांत को श्रीमद महाप्रभु ने जो लुप्त हो गया था अनादि था लुप्त हो गया था उसको पहले श्री रूप गोस्वामी जी को दिया उनमें शक्ति संचार किया और शक्ति संचार करा करके फिर रूप गोस्वामी जी के द्वारा उसी सिद्धांत को आगे विस्तृत कराया तो रस की स्थापना करने वाले स्वयं श्री कृष्ण ही हैं श्रीमंद महाप्रभु ही हैं दोबारा सुन लें, ले रसकेल रसकेले वार्ता निज शक्तिम कालीन लुपता वृंदावन में जो रसकेली हुई उससे संबंधित जो निज शक्ति रूप भक्ति रस है उस निज शक्ति रूप भक्ति रस को लुकता काल ने छपा लिया था महाप्रभु ने उत्सुक होकर के रूपे पहले उस को श्री रूप जी में संचरित किया और संचरित करने के बाद में उसे व्यथिलोक श्री रूप गोस्वामी के द्वारा भक्त सामने सिंधु उज्जवल निर्मणी श्री नाटकचंद्र का विभिन्न नाटकों और अपने विभिन्न स्तोत्र स्तव माला स्तोत्र ग्रंथ के विभिन्न ग्रंथों उनके माध्यम से रत्नोपमा ने उसी का विस्तार करवाया शास्त्रीय दृष्टि से भी विस्तार और उसका क्रियात्मक रूप में एप्लाइड रूप में जो स्वरूप है उसका भी काव्य के माध्यम से उनको प्रस्तुत कराया जैसे कि विधौ प्रागिम लोक सिस्टम जैसे लोक की सृष्टि तो पहले ही श्री संकर्षण भगवान के द्वारा हो गई थी परंतु भगवान के द्वारा पहले से रचे हुए जगत को दोबारा उत्पन्न किया ब्रह्मा के द्वारा जगत की सृष्टि हुई इसी प्रकार रूप गोस्वामी जी ने श्रीमद महाप्रभु के द्वारा प्रस्तुत किए गए इस सिद्धांत को कृपा करके प्रकट किया इसी चरित्र का इस 19 में परिच्छेद में वर्णन किया जाएगा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय आद्वित चंद्र जय गौर श्री रूप सनातन राम के लिए ग्रामी, प्रभु के मिलीला गिला अनुभव ने पूर्व प्रसंग में निरूपण कराए हैं कि महाप्रभु जिस समय प्रथम वृंदावन यात्रा के लिए 1571 विक्रम सम्मत में निकले थे और वो यात्रा पूरी नहीं हुई थी श्रीमद महाप्रभु उस समय आप राम केली गांव में स्वयं गए और प्रभु से प्रभु के पास प्रभु जहां टिके थे वहां श्री रूप सनातन दोनों के दोनों प्रभु का दर्शन करने के लिए राम के गांव में आए प्रभु के मिलना गेला प्रभु से मिलने के लिए रूप सनातन दोनों आए दोनों भाई महाप्रभु से मिलने के लिए पहले विषय त्याग के अनेक अनेक उपाय कर चुके थे इन्होंने बहुत सा धन दक्षिणा में प्रदान करके दो ब्राह्मणों को वर्ण किया था और उन दो ब्राह्मणों के द्वारा स्वयं भी साथ में बैठ करके और ब्राह्मणों की सहायता से भी कृष्ण मंत्र कराइल द्वि इन्होंने कृष्ण मंत्र के द्वारा दो पुरस् किए गोपाल मंत्र के दो पुरस्रण इन्होंने किए पुरस्रण का मतलब है कि किसी मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने लाख जप किए जाए उतने लाख जप होंगे जैसे यदि अष्टादश अक्षर गोपाल मंत्र है अठारह अक्षर का तो अठारह लाख जब जप हो जाएंगे तो अठारह लाख जप कर लेने पर एक पुरस्रण हो जाता है वो पुरस्त कहलाता है पुरस्रण की एक विधि है कि उसमें स्नान करके पवित्र होकर के कहीं थोड़ा सा देवस्थापन उनको करके मैंने गणेश जी की जैसे पूजा कर ली और जो देवता हैं श्री गोपाल गोपाल का पुरस्तण कर रहे हैं तो गोपाल जो हैं उनका कहीं पूजन होगा और गोपाल का पूजन करके पहले श्री हरिनाम उनका जप किया जाएगा इसके बाद में श्री गायत्री ब्रह्म गायत्री उसका भी जप होगा और उसकी एक दो माला करके तीन माला करके गायत्री की फिर नित्य पूर्ति माने नियम पूर्वक जप जो है वो जप किया जाएगा उसकी संख्या को बांटने के लिए प्राय छह महीने में एक पुरस्रण हो जाता है यदि सौ माला के करीब करीब किया जाए उसकी संख्या बनानी पड़ेगी सौ माला यदि की की जाए उस मंत्र तो फिर जाकर के छह महीने में लगभग वो पुरस्रण जो है वो पुरस्त पूरा हो जाता है इसी तरह से वो संख्या के हिसाब से है गणना के हिसाब से कोई ज्यादा करे तो कम में कर सकता है या तो एक साल लग जाए ऐसे इन्होंने दो ब्राह्मणों को अपने यहाँ पर वरण किया और वरण करके उन ब्राह्मणों के द्वारा भी स्वयं तो राज में पसे हुए थे इससे कर नहीं सकते हैं परंतु तो वो पुरस्तण जो है वो प्रचरण किए पुरस्रण करने के बाद में फिर हवन इत्यादि करने का भी विधान है हवन मार्जन और ब्राह्मण भोजन दशांश दशांश दशांश करके मने तो वो एक पूरा होता है तो इस तरह से दो पर महाप्रभु ने श्री रूप सनातन इन दोनों ने विशेष रूप से करवाए श्री रूप गोस्वामी तभी नौकाते भरिया आपना घरे बहु धन लिया श्री रूप गोस्वामी उस समय बहुत सारा धन मौका के ऊपर भर करके अपने घर मालगाम जो है इनका मूल गांव तो मारगाम है राजधानी जो थी हुन साहब की वो है राम केली मूल गांव इनका मारगाम है तो रामकेली से ये कहीं अपने गांव मुर्शिदाबाद मुर्शिदाबाद वहां मुर्शिदाबाद में मालगाम में ये आई पास नहीं है जागर दूर नहीं है परंतु माल सारा घर का सारा सामान लेकर के ये अः कीमती सामान जो है उसको लेकर के धन लेकर के बहुत धन लाया बहुत धन लेकर के ये अपने पुराने स्थान पर आ गए ब्राह्मण वैष्णव इनको अपने धन का आधा बहाव इन्होंने ब्राह्मण सेवा में वैष्णव सेवा में लगा दिया उनको दे दिया एक चौथाई भाग इन्होंने अपने कुटुंब की रक्षा के लिए सुरक्षित रखा परिवार के लिए सुरक्षित रखा और बाकी का जो एक चौथाई भाग था उसको कहीं हमारे ऊपर राजा दंड लगाएगा हु और उसका जुर्माना चुकाने के लिए धन चाहिएगा तब कहा से आएगा उसके लिए कुछ धन इन्होंने सुरक्षित एक चौथाई धन सुरक्षित रखा अच्छी तरह से भाल बाल विप्रस्थाने स्थाप्य रखीला और, और धन को एक जगह नहीं रखा अच्छे अच्छे स्थान पर कहीं सुरक्षित करके कुछ बांट करके इन्होंने रख दिया है धर्म आय ये धर्म को धन को ग्रास्ती को पांच स्थान पर बांट करके रखना चाहिए शुक्राचार्य जी कह रहे हैं धर्म कुछ भाग धर्म को धर्म के लिए रखे जिससे कि परलोक में भी कहीं कल्याण हो तो धर्म आए कुछ धर्म के लिए रखे धर्म में खर्च करे माने 20 परसेंट अपना पैसा धर्म में लगाना चाहिए यशी से कुछ भाग यश के लिए लगाना चाहिए कि मरने के बाद में दस पांच साल तो कम से कम याद रख रखे आदमी ये नहीं कि गए बस छुट्टी हुई ही हुई इसके बाद में भूल बुल गए ऐसा नहीं हो <laughs> ऐसा भी करना चाहिए कि कुछ कुछ दिन होता है कि यश चले नाम चले धर्म आय यश अर्थाय बीस परसेंट व्यक्ति को कहीं मूल पूंजी के लिए भी रखना चाहिए पैसे को पैसे के लिए कैपिटल के रूप में मूल पूंजी के लिए रखना चाहिए आत्मने और स्वजनायच कुछ भाग अपने स्वजनों को बांटता रहे बिल्कुल कुंडली बांध करके सर्प की तरह से बैठ जाएगा और धन परिवार वालों को बिल्कुल नहीं देगा तो परिवार वाले नाराज हो जाएंगे इसलिए धन में से थोड़ा थोड़ा कभी बेटा बहू इनको भी देता रहे कुछ कुछ कुछ देता रहे उनको कहीं जरूरत पड़े तो वो भी देता रहे और कुछ भाग एक जो 20 परसेंट है उस बीस परसेंट को उसे अपने शरीर के ऊपर भी खर्च करे और अपने सुख के लिए भी उनको खर्च करे तो श्री अः शुक्लाचार्य जी ने बलराजा को यह बताया कि धर्म आय यश आत्मने त्म ने और सजना चौ पांच जगह जिसने अपने धन को बांटा है वो यहां पर भी सुख पाता है और वहां पर भी सुख पाता है और यदि उसने सब पैसा एक जगह ही उड़ेल दिया तो फिर ताली बच जाएगी फिर हजी हो जाएगी फिर कोई नहीं यदि पूरा पूरा बच्चों को दे दिया तो कुछ अपने पास में भी रखे और प्रयास ये करना चाहिए वो तो, अः बड़े व्यवहारी और व्यवहार कुशल थे श्री श्यामचंद्र धाम का हमसे कहते थे, भट जी बुढ़ापे में रोटी अपनी खाना देखिये अपनी तो नहीं है ठाकुर जी व्यवहार तो की शिक्षा देते थे मैंने ऐसा नहीं हो कि बच्चों के अधीन हो जाओ तो बुढ़ापे में रोटी अपनी स्वयं खा सके किसी दूसरे बच्चों के एकदम अधीन नहीं हो कि रोटी के लिए भी उनके लिए अधिन हो जाए ऐसा नहीं व्यवहार कुछ अपने तो वही नीति जो है शुक्र नीति वो शुक्र शुक्राचार्य की नीति यही कहती है कि कुछ धर्म के लिए लगाए जिससे परलोक सुधरे यदि मोक्ष नहीं हुआ तो दूसरा लोक दूसरा जन्म कहीं अच्छी जगह हो पुण्य के हिसाब से उच्च कुंड में फिर जन्म हो और कहीं अच्छा वातावरण मिले तो धर्म आए यश से मरने के बाद में दस पांच साल दो चार पांच साल कम से कम नाम तो चले ऐसा नहीं कि वो मरने के बाद में खत्म मामला सब कुछ कोई पूछे ही नहीं इसके बाद में तो यश से अर्थाय पैसे को पैसे के लिए आत्म ने माने अपना बीमार पड़ रहे हैं फिर भी खर्च नहीं कर रहे हैं ऐसा भी नहीं हो आप अपने सुख दुख के लिए भी कुछ अपने लिए रखे अपने शरीर के ऊपर भी लगाए और कुछ जो है वह वह अपने सजनाए बंधु बांधवों को भी देता रहे उनके भी सहायता करते हुए विराजमान वे सेवा कर रहे हैं तो उसके बदले में उनको भी कुछ ना कुछ पुरस्कार मिलना ही चाहिए तो इस प्रकार पांच जगह जो धन है उसको बांट करके रखे तो श्री रूप स्वामी तो क्या कहना कितना व्यवहारिक है तो जो धन लेकर के गए उसको इन्होंने ब्राह्मणों को भी दान में दे दिया कुछ कुटुम्ब भरण के लिए रख दिया कुछ दंड के लिए रख दिया कि राजा यदि हमको हमारे ऊपर जुर्माना लगाता है तो उसके लिए कुछ रखा और कुछ जो है वो गौर देशे राखी मुद्रा दस हजार हाँ और गौड़ देश में इन्होंने दस हजार हाँ मुद्राए ये रख दी है तो गौड़ देश में इन्होंने दस हजार हाँ सिक्के ये एक बनिया के यहां पर मोदी के यहां पर रख दिए सुरक्षित करके जिससे कि सनातन इनको अनुमान है कि सनातन गोस्वामी जी को राजा छोड़ेगा नहीं और वो इनको बंदी बना लेगा तो उस समय घूस देने के लिए भी चाहिएगा इसलिए दस हजार इन्होंने सनातन व्यय करे राखे मोदी घोरे सनातन व्यय करेंगे इसके लिए कोई मोदी के घर में दस हजार रुपया रख दिया कि भाई सनातन गोस्वामी जी की तेरे पास में एक पुर्जा आएगा जितना आए तो फिर उतना उनको दे दें। श्री रूप ने सुना कि महाप्रभु इस समय वृंदावन से नीलाचल चल दिए हैं अब को स्वामी तो भाई राजकीय करता धरता हैं सारे इसलिए इनके पास में तो पूरी सारी सूचनाएं हैं गुप्तचर विभाग है पता लग गया कि महाप्रभु वृंदावन से अब रवाना हो चुके हैं और वे प्रयाग आ गए तो रूप गोस्वामी जी ने सुना कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी आ रहे हैं और बन पथे यावेन प्रभु श्री वृंदावन महाप्रभु पहले वन के पथ से वृंदावन जाएंगे उस समय श्री रूप गोस्वामी जी ने नीला चले पठायल दुई जन प्रभु जब वृंदावन करें गमन कि जब श्री प्रभु वृंदावन के लिए गमन करें उसके पहले मुझे सूचना दे देना महाप्रभु का जब वृंदावन प्रस्थान हो तब तो मुझे सूचना दे देना उसके अनुसार मैं आगे की योजना बनाऊंगा तो महाप्रभु जिस समय वृंदावन के लिए चले इधर सनातन गोस्वामी बड़े परेशान हैं। मन ही मन में विचार कर रहे हैं कि राजा मुझसे अत्यंत प्रीति करता है प्रीति के कारण राजा मुझे राजकार से मुक्त करेगा नहीं वो मुझे बाध लेगा कोई ऐसा उपाय हो जिसे राजा मुझसे गुस्सा करने लगे मेरा बैरी बन जाए विरोधी बन जाए तब मुझे इस राज्य से छुटकारा मिलेगा इसके पहले छुटकारा नहीं मिलेगा इसलिए अस्वस्थ होकर के मैं बीमार हूं ये अपने घर में रहें और इन्होंने जाना बंद कर दिया राजदरबार में राजा के पास में राजक्य एक तरह से छोड़ दिया तो छद्म रहे छदे राज काज छाणे ना जाए राज द्वारे राजकाज छोड़ दिया है ये राजा के पास में नहीं जा रहे राज कार्य करे आपन स्वग्रह करे शास्त्र विचारे और इनके सहायक गण जो हैं वे अन्य लोगों को साथ में लेकर के कास्त्रगण मैंने जो हिसाब के साथ जानने वाले हैं उनको साथ में लेकर के ये राजकाज के सारे काम को इनके सहायक जो असिस्टेंट हैं वे सब कर रहे और ये अपने घर में बैठकर के शास्त्र का विचार कर रहे भट्टाचार्य पंडित 20-30 उनको इन्होंने इकट्ठा किया है और सबको आदर दे करके जो भट्टाचार्य हैं आ, अच्छे शास्त्र के जानने वाले हैं उनको एकत्रित करके उनके साथ में सभा के बीच में ये भागवत का विचार कर रहे हैं। हुन साहब बराबर पर, परेशान उसने कई बार अपने सेवकों को इनको बुलवाने के लिए भेजा परंतु नहीं आया ये आए नहीं बीमार हैं बीमार हैं कहकर के ये सिख लिप चल रही है इनकी <laughs> तो आर गोलेश्वर संगे एक जन एक दिन चेक करने के लिए राजा स्वयं किसी एक व्यक्ति को साथ में लेकर के आचंबित गोसाएं सभाते कैल आगमन अचानक इनके घर में है आधम का और उससे में बढ़िया सभा चल रही है कथा हो रही है वहां पर तो शास्त्रार्थ तो हो रहा है विचार हो रहे जिससे मैं पातशाह को देखा राजा को देखा उठकर के खड़े हो गए हैं राजा को आदर पूर्वक सनातन गोस्वामी जी ने ऊंचे सिंहासन के ऊपर आसन के ऊपर विराजमान किया राजा कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे स्थान पर तुम्हारे घर पर तुम्हारी चिकित्सा करने के लिए चेकिंग करने के लिए मेडिकल चेक कराने के लिए मैंने वैद्य को भेजा था और वैद्य ने मुझे जो रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट यह दी है कि तुमको कोई रोग नहीं है वैद्य कहे व्याधि न ही सुस्त से देखें तो मुझे संदेह हुआ और मैं स्वयं चेक करने के लिए यहां चला आया हूं और तुमको मैं स्वस्थ देख रहा हूं भाई तुम्हारे बिना राज काम नहीं हो राजकाज नहीं हो रहा है हमारा साफ काम तुम्हारे ऊपर है और तुम ये राजकाज को छोड़कर के कितना काम पड़ा हुआ है और यहां पर तुम ये शास्त्र चर्चा कर रहे हो कीर्तन भजन हो रहा है यहां पे तो तुमने मेरे सारे राजकाज को नाश कर दिया है तुम्हारे हृदय में क्या है ये मुझे अपने मन की बात को सत्य सत्य को सनातन को अंत में कहना पड़ा पकड़े गए तो अब तो मांग नहीं पड़ेगा सनातन कहे नहीं आमा हाईते काम बोले भाई अब हम पर काम नहीं हो पाएगा आप मेरे स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर दो साखर मलिक के रूप में इस पद के ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति को अब तुम नियुक्त कर दो राजा एकदम गुस्सा हो गया बोलो देखो तुम्हारे बड़े भाई उसने भी दस्यू जैसा व्यवहार किया था ठगो जैसा व्यवहार कर रहा है वो भी बाकला चंद्रदीप में उसने कब्जा कर रखा है इनके चचेरे भाइयों में है एक उन्होंने वहां पर राजा की एक जगह वहां पर भी कब्जा सा कर रखा है तो जीव बहुमारिया बाखला कई खास उन्होंने बहुत से आदमियों को मार धार करके इन्होंने वहां पर यहां पर ये यह पता लगता है कि केवल तीन भाई नहीं है बल्कि चार भाई है सनातन सब श्री सनातन रूप और बल्लभ ये तीन तो प्रसिद्ध ही है बल्लभ के पुत्र हैं श्री जीप गोस्वामी जी परंतु एक भाई और मालूम पड़ता है तो वे कहीं उनको हुसैन साह ने लगा कि ये डांकू के समान है और उन्होंने डाका डाला है हमारे यहां पर सनातन कहे वो तुम ही स्वतंत्र गौरेश्वर ये ये दोषकर देह तात्फल यदि रघुनंदन की बात मुझसे मत कीजिए मारे रघुनंदन ने आपके साथ में कोई धोखा किया है तो आप रघुनंदन को दो मुझसे क्यों कह रहे हो ये सुन करके एकदम राजा नाराज हो गया और ये घर चला गया और इसने आदेश प्रदान किया कि सनातन जरूर भाग जाएगा इसलिए सनातन को तुरंत ही बंदी बना लिया जाए यह ऑर्डर दे दिया उसने और सनातन स्वामी जी को जेल में डाल दिया गया इस तरह से अब बलि सनातन ने बांधिला कि सनातन कहीं भाग नहीं जाए इसलिए उनको कैच कर लिया गया इधर हेम काले ग राजा उड़िया उस समय राजा दक्षिण देश में माने बंगाल की आंध्र के साथ में लड़ाई थी उस समय तो बंगाल जो था उस बंगाल की उस समय लड़ाई जो थी वो उड़ीसा के साथ में भी लड़ाई थी और उड़ीसा का और बंगाल की सीमा का कुछ भाग तो ऐसा था कि वहां पर तो इतना अनर्थ था कि जो उड़ीसा से कोई व्यक्ति आते थे उनको लूट लिया जाता था परंतु तो श्री जो हैं राजा के श्री प्रताप रद्द महाराज उनके जो कारगर कामदार हैं उनने बड़ी चतुराई के साथ ने में महाप्रभु जिस समय पूरी सेना आपने भीड़ को लेकर के आ रहे थे उस समय महाप्रभु को कहीं संधि करा करके और उन्होंने पार करा दिया तो किसी तरह से परंतु अब हुन शाह यह आंध्र के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जा रहा है उसको कहते हैं उड़िया मारना मान उसके ऊपर चढ़ाई करना तो एक एक एकाएक चढ़ाई करने के लिए यह जा रहा था सनातन से कहा कि तुम हमारे साथ में चलो परंतु तो सनातन कह रहे हैं नाना दक्षिण देश आंध्र देश में आ, सनातन धर्म वैष्णव धर्म पूरी अच्छी तरह से विराजमान है और तुम यवन सनातन धर्म के मंदिरों को वहां जाकर के तोड़ना चाह रहे हो आंध्र के जो मंदिर हैं उनको नष्ट करना चाहते हो उन राजा को कहीं जीतना चाहते हो ये उचित बात नहीं है प्रताप महाराज भी कई कई बार आंध्र में गए और आंध्र से जीत करके बहुत सारी चीजें लाई जैसे ध्वज सूर्य की मूर्ति गणेश जी की मूर्ति तो साक्षी गोपाल और उनकी एक कुलदेवी ये पांच चीज जो हैं और एक राजकुमारी इनको जीत करके श्री आ, प्रतापरुद्ध महाराज भी ये दक्षिण दक्षिण जीत करके वहां से कई चीज लाए और ये चीजें अभी भी कहीं श्री जगन्नाथ मंदिर में या पास में कहीं विराजमान साक्षी गोपाल भी दक्षिण से ही आए पहले तो बड़े विप्र छोटे विप्र इनके द्वारा कहीं दक्षिण में गए फिर वहां से प्रतापरुद्ध महाराज जीत करके साक्षी गोपाल को अपने साथ पथा करके लाए फिर मंदिर में स्थापित किया फिर बाद में जब साक्षी गोपाल ने जाला उदम मचाया हल्ला गुल्ला किया सारा माल माल खा जाए वो केवल जगन्नाथ जी को केवल भात भात मिले तो उस समय कहा कि मरे इनको दूर पदरा हो तो फिर अलग ले जाकर के उनको विराजमान किया है तो ठाकुर की लीला है तो उस समय तो ये दक्षिण के साथ में ये राजाओं की ये स्थिति रही और इतिहास में भी ये कहा गया कि दक्षिण मुगल सम्राटों की कब्रगाह रहा ये इतिहास में एक उक्ति कही गई तो मुगल सम्राट प्राय दक्षिण को जीत नहीं सके उत्तर भारत में तो सर्व मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया और गुलाम वंश का की एक शाखा ने बंगाल में भी ये हुसैन शाह ये गुलाम गुलाम वंश के भीतर था तो हुन शाह ने सूर्य वंश में सूर्य में जो गुलाम वंश था उस गुलाम वंश में इसने वहां पर अपना अलग स्वतंत्र राज्य कायम कर लिया था और मुगल साम्राज्य से वह स्वतंत्र हो गया था। तो बंगाल का जो राज्य था हुन शाह का ये मुगल साम्राज्य से भी स्वतंत्र हो गया था, था मुगल साम्राज्य के पहले भीतर बाद में वो स्वतंत्र हो गया अब ये जा रहे हैं आंध्र में दक्षिण में विजय करने के लिए और सनातन से कहा ने कि तुम मेरे साथ में चलो सनातन कह रहे हैं नहीं तुम देवताओं को दुख देने के लिए जा रहे हो इसलिए मेरी शक्ति नहीं है कि मैं इस पाप में तुम्हारा सा भागी बनूं और तुम्हारी सहायता करूं मैं नहीं जाता हूं नहीं जाते हो तो हमारी आज्ञा को नहीं मानते बात दोस्त जशनाथन मोस्म जी को उस समय जेल के भीतर बंद कर दिया और तवे तारे बांधे रखे कौरिल गमन राजा चला गया अपनी दिग्विजय करने के लिए सा। ए था नीला चले चलते प्रभु चलिला वृंदावन और इधर श्री महाप्रभु ने नीला चल से वृंदावन की यात्रा प्रारंभ की है अब ये तीसरी यात्रा पहली यात्रा तो बीच में ही रुक गई थी वृंदावन के अब ये दूसरी जो यात्रा है वो दूसरी यात्रा अब ये सफल हो गई है जिसका वर्णन चल रहा है श्री महाप्रभु वृंदावन चले तब सही ही दुई चर रूप था आयला उस समय दोनों गुप्तचर रूप गोस्वामी जी के पास में आकर के कह रहे हैं कि महाप्रभु ने अब अकेले वृंदावन यात्रा प्रारंभ कर दी है सुन करके श्री रूप गोस्वामी जी ने तुरंत ही सनातन को एक चिट्ठी लिखी कि श्री चैतन्य गोसाई वृंदावन के लिए चल दिए हैं और हम दोनों भाई भी अब यहां पर रुकेंगे नहीं उसे हमको परेशान करेगा इसलिए अब यहां से भग जाना ही ठीक है हम श्री महाप्रभु से मिलने के लिए दोनों भाई माने रूप और अनुपम अपने छोटे भाई को लेकर के मैं वृंदावन जा रहा हूं और तुम किसी भी तरह से छूट करके जेल से वृंदावन आकर के हमसे मिलो ये रूप गोस्वामी जी ने सनातन गोस्वामी जी को उस समय संकेत भिजवा दिया इनका अधिक रोप दौप था ही पूरा राज्य संभालने वाले ये थे भले जेल में बंदी कर लिए पर बहुत सारे लोग तो इनके साथ में मिले हुए हैं इसलिए वहां पर और राजा वैसे भी सामने नहीं है राजा गया हुआ है इसलिए मौका देकर के रूप गोस्वामी जी ने सनातन गोस्वामी जी को यह कह दिया और ये भी बता दिया कि मैंने मोदी के पास में दस हजार मुद्राएं रख दी हैं और उन दस मुद्राओं से घूस देकर के उत्कोच देकर के तुम किसी तरह से अपने आप का की मुक्ति करा देना अनुपम मलिक मल्लिक नाम श्री बल्लभ अनुपम मलिक इनका नाम था परंतु श्री महाप्रभु ने इनका नाम बल्लभवीय रख दिया है रूप गोस् के छोटे भाई हैं परम वैष्णव हैं इनको लेकर के शिव दोनों भाई रूप और अनुपम ये दोनों के दोनों प्रयाग में आए महाप्रभु तब तक वृंदावन यात्रा करके प्रयाग लौट करके आ गए महाप्रभु प्रयाग में है ये सुनकर के इनको परम आनंद की प्राप्ति हुई और सारे अपडेट इनको पता है कि महाप्रभु कहाँ गए कहां जा रहे हैं ये तो पूरी तर... राज को चलाने वाले हैं इससे महाप्रभु कहां पहुंच गए हैं ये पूरे अपडेट इनको पता है इसलिए श्री महाप्रभु से श्री रूप सनातन गोस्वामी अनुपम ये दोनों के दोनों मिले प्रभु जिस समय बिल्ल माधव का दर्शन करने के लिए चले लक्षे लक्ष लोग आए से प्रभु मिलने उस समय बहुत सारे लोग श्री प्रभु से मिलने के लिए आ रहे हैं कोई नाच रहा है कोई हंस हंस रहा है कोई आ, कृष्ण कृष्ण कह रहा है दाक्षणात विप्र ने आछे परिचय से निज निजालय नील निजल निजालय श्री प्रयाग में श्री प्रभु ने जो लीलाएं की उनका कहां तक वर्णन किया जाए दाक्षणात विप्र जो है उनके साथ में श्री महाप्रभु का परिचय हुआ और उस ब्रह्म ने ब्राह्मण ने दक्षिणार्थी जो महाराष्ट्री ब्राह्मण है उसने श्री महाप्रभु को अपने घर में लाए विप्रंद आशी प्रभु निवृत वसीला और महाप्रभु इन महाराष्ट्री ब्राह्मण के यहाँ पर ही रह रहे हैं रूप और बल्लभ दोनों के दोनों महाराष्ट्री ब्राह्मण के घर पर पहुंच गए इनको अपडेट तो पता है कि महाप्रभु कहां है तो महाप्रभु से मिलने के लिए प्रयाग में ये उन महाराष्ट्री ब्राह्मण उनके पास में एक एक ब्राह्मण तो है उनके पास में पहुंच गए प्रयाग में अभी श्री महाप्रभु काशी में नहीं आए हैं, महाराष्ट्री ब्राह्मण के पास में नहीं आए कोई दक्षिण ब्राह्मण है उनके पास नहीं गए दोनों श्री रूप और अनुपम दांत में तिनका दबाए हुए हैं और अत्यंत अत्यंत दीनता प्रकट करते हुए श्री महाप्रभु को देख करके श्री रूप गोस्वामी ने और बल्लभ ने अनुपम ने बल्लभ कहे अनुपम कही की बात उन्होंने जो प्रणाम किया श्री महाप्रभु रूप को देख करके परम प्रसन्न हुए और कह रहे हैं उठो उठो रूप आयस बोलना बचन के रूप उठो उठो आगे तुम बहुत अच्छा हुआ आगे आगे ऐसा कहकर महाप्रभु ने इनका स्वागत किया और कह रहे हैं कृष्ण बड़े करना वाले हैं उनकी करुणा का कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है तुमको विषय कुप से उन्होंने निकाल लिया विषय के कुएं से तुम दोनों को उन्होंने निकाल दिया और ऐसा कहकर के महाप्रभु एक श्लोक पढ़ रहे हैं नमे तो वह मेरा, है। मेरा, है, तो मेरा प्यारा है तो वो मेरा विद्याध्यन और वेदाध्यन और कर्मकांड इनके द्वारा कोई मेरा प्यारा नहीं होता है मेरा प्यारा वो है जो कि मेरी भक्ति करता है मेरा भक्त हो कहीं किसी भी जाति का हो वो मुझे प्यारा है ततो हम। उसे ही भजन करने में अनुकूलता प्रदान करनी चाहिए और उससे ही अनुकूल वस्तु को ग्रहण भी कर लेना चाहिए अपने भजन की जीवन यात्रा को चलाने के लिए उसके साथ में व्यवहार भी रखना चाहिए उससे ग्रहण भी कर लेना चाहिए वही पूजनी है ऐसा कहकर के श्रीमन महाप्रभु ने श्री अनुपम और रूप गोस्वामी इन दोनों का आलिंगन किया और दोनों के माथे के ऊपर कृपाते दोहार माथाए धरल चरण दोनों के माथे के ऊपर अपने चरण की स्थापना कर दी है दोनों अत्यंत अत्यंत दीन होकर के स्तुति कर रहे हैं प्रसिद्ध श्लोक है नमो महाबान्य आयो कृष्ण प्रेम प्रदाय चौ कृष्ण आय कृष्ण चैतन्य नाम्य गौरत्व से नम कि जो महावदान महावदान्य है समझ गए श्लोक है वदान में माने उदार जो अत्यंत उदार हैं लता पता को भी प्रेम का दान करने वाले कृष्ण प्रेम प्रदाय ने और कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले श्री कृष्ण के प्रेम का कृष्ण का मतलब दोनों ही कृष्ण माने केवल कृष्ण नहीं कृष्ण माने कृष्ण संबंधी लीला संबंधी जितनी भी वस्तुएं हैं उनसे प्रेम प्रदान करने वाले कृष्ण प्रेम प्रदायन प्रदायति जो कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं कृष्ण आये आप साक्षात कृष्ण ही हैं कृष्ण चैतन्य नाम आपने धारण कर रखा है माने कृष्ण की जो चेतना प्रदान करे उसका नाम चैतन्य गौर तंतु कृष्ण होते हुए भी गौर कांति होकर के आप विराजमान है जो अज्ञान मत्तम भुवनम दयालु उल्लांघय न प्य कर प्रमत्तम सप्रेम संपत् हम श्री कृष्ण चैतन्य अमम मैं तो अज्ञान में मक्त था यह सारा संसार भी अज्ञान में मत था परंतु तो कृपालुता के कारण श्री प्रभु ने मुझे आज इस समुद्र में से डूबते हुए उल्लाघ्यपी और मैं आपका उल्लंघन भी कर रहा था आपकी अवहेदना भी करने वाला था परंतु तो फिर भी आपने स्व संपत्ति सुधर अपनी प्रेम की संपत्ति मुझे प्रदान की अद्भुत प्रेम संपत्ति प्रदान की ऐसे श्री कृष्ण चेतन देवी की हम वंदना कर रहे एक संकेत कर रहे हैं कि भक्ति ही एकमात्र एक ऐसा मार्ग है जहां पर अपराधी के ऊपर भी कृपा हो जाती हाँ खबरदार इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपराध करने लग जाएं। परंतु भक्ति की मेहिमा दिखा रहे हैं कि अपराधी के ऊपर भी भक्त मार्ग में कृपा हो जाती जय भरत जी उनका रघुगण अपराध कर रहा है और यहां कृपा हो रही रघुगण को जय भरत जी उपदेश दे रहे हैं। दूसरा दृष्टांत है कि जहां नारद जी नलखु और मनगड़ी ये नारद जी के सामने मदमत्त होकर के शराब के नशे में मद के नशे में मदमत्त होकर के वस्त्र का भी ध्यान नहीं शिष्टाचार जरा भी नहीं नंगे होकर के और श्री नारद जी के सामने खड़े हो जाए नारजी इनके अपमान को अपमान नहीं समझ रहे है। जाने है कि अरे ये नशे में है यह तत्व अपमान नहीं कर रहे जी की उनकी दयनीय दशा देकर के उनके हृदय उनके प्रति करुणा उत्पन्न हो गई अपराध करने पर तो भजन न्यून हो जाता है पर संत की मेहमा दिखाते हैं कि एक तरह से अपराध हो रहा है परंतु नारी नलकुवर मणिग्रीव के ऊपर कृपा कर रहे हैं और वे ही नलकुवर मणिग्रीव वृज में यमल अर्जुन वृक्ष बन करके विराजमान और श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर श्री नित्यानंद प्रभु सिर्फ हो रहे हैं परंतु तो जगन्नाथ माधव जगाई मधाई इनके ऊपर अपूर्ण कृपा करते हुए विराजमान हो रहे हैं। और ऊपरचर बसु चौथा जो दृष्टांत दिया दृष्टानसु का चौथा नित्यान प्रभु का श्री माधुरी का विष्णा चकुर्थी दृष्टांत दे रहे चार दृष्टांत इनमें उपरचर बसु वे जिस समय कहीं किसी अपराध के कारण अपने उनका रथ सदा ऊंचा रहता था पृथ्वी इसका स्पर्श नहीं करती थी उपरिचर इसलिए उनका नाम ही था उपरिचर पृथ्वी से एक बिलस्त में ऊंचे रहते परंतु एक बार देवताओं की प्रार्थना करने पर दया आ गई और उन्होंने गलत निर्णय दे दिया कि अजा का अर्थ बकरी है अजा का अर्थ माया नहीं है और जो पशु है उनकी देवताओं को बलि दी जा सकती है ऐसा एक गलत निर्णय दे दिया और उस समय सारे ऋषियों ने कहा कि न्यायधीश होकर के तुमने गलत निर्णय दिया जाओ तुम्हारा आधा हो जाए तो कहां तो उनका रथ पृथ्वी का स्पर्श नहीं करता था और अजा शब्द का गलत निर्णय देने के कारण अजा माने माया होता है परंतु माया का अर्थ न लेकर के तुमने बकरी बकरा ये अर्थ जो दिया ये गलत अर्थ दिया जाओ तुम्हारा आधा हो जाए और वे पाताल में पहुंच गए सारे दैत्यों ने मन में विचार किया कि ये बड़ा बढ़िया मौका आ गया इसने हमको कई बार हराया है इसलिए अब यह तेजहीन हो गया है अब इसको मारो तो जब मारने के लिए तैयार हुए उसी समय भगवान के अंग से अनेक पार्षद आए और उन्होंने असुरों को रोक दिया है और श्री भगवान के पासों को उन असुरों को भी मारने नहीं दिया बल्कि उनके ऊपर उल्टी कृपा की और उनको भक्ति मार्ग का उपरचर उपदेश दिया और भक्ति मार्ग के द्वारा पाताल के जो निवासी असुर थे वे भी आए जो विमान उनमें बैठकर के भगवत धाम को पधारे श्री शंकर भगवान उनकी सेवा करने में वे प्रवृत्त हो गए तो अपराध करने पर भी आसुरों को भगवत प्राप्ति हो तो भक्ति मार्ग ऐसा अद्भुत मार्ग है कि इसमें अपराध करने वाले के ऊपर भी कृपा हो जाती है तो श्रीमिन महाप्रभु गोस्वामी जी ये ही कह रहे हैं कि मैं तो यो अज्ञान मतम भुवनम सारा संसार अज्ञान मत था परंतु जिन श्री महाप्रभु ने दयालु होकर के उनको उनके अपराध उनको नष्ट करते हुए और उनको संसार से लंघन प्राप्त कराते हुए उनको मुक्त कर दिया और अपनी संपत्ति सुधा प्राप्त कराई उन चैतन्य प्रभु को हम प्रणाम कर रहे हैं श्री महाप्रभु इनके इनको अपने पास में बैठाते हैं और पूछ रहे हैं सनातन कैसे हैं रूप गोस्वामी कह रहे हैं तो बंदी है तुम जब उद्धार करोगे तो होगा उनका उद्धार प्रभु कह रहे हैं नहीं नहीं चिंता मत करो सनातन का की मुक्ति हो चुकी है सनातन जेल से छूट चुक चुके और शीघ्र ही वे तुम्हारे साथ में मिलन करेंगे श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि अब तुम स्नान आदि करके मध्यान्ह भोजन करो श्री रूप गोस्वामी उस समय श्रीमन महाप्रभु के पास में ही वहां पर रहे भट्टाचार्य ने उस समय दोनों भाइयों को बुलाया और प्रभुर शेष पात्र दुई भाई पाए और श्री प्रभु के शेष पात्र इनको इन्होंने प्राप्त किया है त्रिवेणी के ऊपर प्रभु आप विराजमान हुए हैं प्रभु का निवास था दोनों भाई भी महाप्रभु के साथ में रहे सही सही एक आगे कर रहे है। काले बल्लभ भट्ट रहे अरेल गांव है उस समय श्री बल्लभ भट्ट श्रीमदाचार्य जी वे अरेल गांव में निवास करते थे श्री बल्लभाचार्य जी दक्षिण में का नामक आंध्र का जो स्थान है वहां से इनके पिता श्री लक्ष्मण भट्ट जी और एलंबा गारू जी ये दोनों उत्तर भारत की यात्रा के लिए चले थे ब्रज यात्रा के लिए उत्तर भारत की यात्रा के लिए चले थे श्री एलंबा गारू जी वे कहीं गर्भ से थी जिस समय लौट करके जा रहे हैं उस समय रायपुर के पास में जंगल के रास्ते से जा रहे हैं वहीं बालक के प्रसव का समय हो गया और अपूर्ण प्रसव हुआ अभी प्रसव का समय नहीं था अपूर्ण काल में ही बालक का जन्म हो गया और वो बालक में कोई चेष्टा नहीं थी तो उस बालक को अपूर्ण बालक समझ के ये वहीं छोड़ गए और फिर भी कहीं एक विचार है कि जाने बालक में जीवन है कि नहीं है इन्होंने उस बालक के चारों ओर थोड़ा सा अग्नि का एक घेरा बना दिया और जब देख रहे हैं बालक में कोई चेष्टा नहीं है तो उस समय बालक को मृत समझ करके ये छोड़ करके चले और कुछ दूर गए हैं इतनी देर में ही आकाशवाणी हुई और ये आकाशवाणी हुई कि अरे कहा छोड़ करके जा रहे हो परम धन को अपने बालक को संभालो ये तो विश्व का रत्न है ऐसे जिस समय कहा तो उस समय तुरंत ही लौट करके आए और देख रहे हैं कि अग्नि चारो और घेरा जो बनाया था वो अग्नि इतनी प्रज्जवलित है कि किसी को भीतर नहीं आने देती है। और जैसे ही श्री लक्ष्मण भट्टी जी भीतर घुसने के लिए जाते हैं वैसे अग्नि ने मार्ग दे दिया और देख रहे हैं वो बालक जीवित है और खिलखिला रहा है हंस रहा है उस समय उस बालक को लेकर के उठा करके बड़े आनंदित हुए और बालक को लेकर के उस समय आए फिर श्री बल्लभाचार्य जी कहीं इनके माता पिता काशी में अध्ययन किया और काशी में अध्ययन करने के बाद में प्रयाग में श्री बल्लाचार्य जी ने अड़ेल में अपना घर बनाया दक्षिण देश के भले माइग्रेट होकर के आ गए थे उत्तर भारत में परंतु इन्होंने प्रयाग में श्री अरेल में यमुना जी के पल्ली पा उसपा इन्होंने अपना घर बनाया तो सही काले बल्लभपुर भट्ट रहे अरेल गांव में श्री बल्लवाचार्य अल गांव में निवास करते हैं महाप्रभु आयला सुन आयेला तारसाने महाप्रभु आए हैं यह सुनकर के श्री बल्लवाचार्य उस समय पधारे दोनों दोनों दोनों दो, दो, दो, को दंडवत कर रहे हैं महाप्रभु आलिंगन कर रहे हैं दोनों जने कृष्ण कथा आनंद पूर्वक कर रहे हैं और अपूर्व प्रेम दोनों में प्रकट हो रहा है श्री बल्लभाचार्य महाप्रभु के इस प्रेम में व्यवहार को देख करके अत्यंत अत्यंत आश्चर्यचकित हैं श्री बल्लचार्य ने कहा कि महाराज आप मेरे यहाँ पर भिक्षा ग्रहण करने के लिए निमंत्रण है निमंत्रण दिया घर पर आकर के आप प्रसाद ग्रहण करें भिक्षा ग्रहण करें महाप्रभु ने श्री रूप सनातन इनको श्री बल्लवाचार्य जी के साथ में मिलाया बहुत भारी मित्रता है और भक्त साम्र सिंधु की रचना भी गोकुल में हुई ये बहुत निकटता रही है बल्लभाचार्य जी के साथ में रूप को समझ के दो ही भाई दूरते भूमि से पड़िया अत्यंत दीन होकर के दोनों भाई श्रीमद महाप्रभु और श्री बल्लभाचार्य इन दोनों को ही प्रणाम कर रहे हैं दूर रह रहे हैं ये श्री बल्लवाचार्य इनका आलिंगन करने के लिए जाएं रूप और अनुपम का और दोनों के दोनों भाग रहे हैं। कि मारे अस्पृश्य पामर बुई ना छुई मोरे बोले आप परम श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं और आप मेरा स्पर्श मत कीजिए आप उच्च दक्षिणात्य वंश में उत्पन्न हुए हैं और वेलनाडु होकर के विराजमान दक्षिण में दो तरह के ब्राह्मण रहे एक मुरकीनाडु एक बेलनाडु वेलनाडु उन ब्राह्मणों को कहा गया जिनके घर या जो गांव कभी जल में डूब गए और वहां से उनको माइग्रेट होना पड़ा ऐसे जो परिवार थे श्रेष्ठ ब्राह्मणों के वो बिल्लनाडु के लाई बल्लवाचाल बिर नाडु में है। नाडु ही हैं हम लोग बिल्लनाडु ही कहलाते दूसरे हैं मुरकीनाडु जहां पर जंगल में आग लगने से जो गांव जले वहां से कुछ परिवार जो माइग्रेट होकर के उत्तर भारत में आए वे मुर्की नाडु के लाए तो कह रहे महारेज अस्पृश्य पामन मुई ना छोई मोरे मुझे मत छुओ मैं यमन के यहां पर यवनों के यहां पर सेवा करने वाला हूं अस्पृश्य हूं परंत श्री महाप्रभु के श्री बल्हचार्य जी को जब विस्मय हुआ तब श्रीमंत महाप्रभु ने इस बात का खंडन किया और कहा कि नहीं इनका ये भी कर्नाटक से आने वाले परम दिव्य वंश के रूप सनातन दोनों महान उच्च कुल के ब्राह्मणी ही परंतु ये अपने आप को दीनता में अस्पृश्य पामर कह रहे हैं पंत ये है नहीं ये परम बुद्धिमान होकर के परम श्रेष्ठ होकर के कर्नाटक और कृष्ण युर्वेदी ये दिव्य ब्राह्मण होकर के विराजमान इनकी हीन जाति नहीं है वैज्ञिक वैद्य याज्ञिक तुम कुलीन प्रवीण तुम तो परम कुलीन प्रवीण ब्राह्मण हो इनके मुख से कृष्ण नाम सुनकर के श्री बल्लाचार्य को बड़े बड़े आनंद की प्राप्ति हुई है महाप्रभु कह रहे हैं आप स्वी परंपरा धन देहा के ऊपर कृष्ण नाम विराजमान शून्य महाप्रभु तारे बहुत प्रशंसिला प्रेम श्लोक पढ़ लागे उसमें बल्लभाचार्य के वचन को सुनकर के महाप्रभु ने उनकी बड़ी प्रशंसा की और दो श्लोक पढ़े हैं के आह शुषि सदभक्त दीपाग्नि बोले भक्ति रूपी दीप्त ब्राह्मण से भी परम श्रेष्ठ है भगवत भक्ति और जाति शास्त्र सब एक कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है उच्च जाति का है शास्त्र को जानने वाला है जप तप कर रहा है पर तो सभ्य यदि भक्ति नहीं है जैसे बिना प्राण के देह जैसे सुख कर नहीं होता है और यदि कोई निष्प्राण मुर्दे को सजाए तो वो केवल लोक रंजन है वह मुख्य वस्तु नहीं मुर्दे को सजाए तो जाता ही है परंतु तो मुर्दे को सजाना जैसे केवल लोक रंजन है ऐसे अप्राणस्य देह वो देहस्य मंडनम लोक रंजनम वो केवल लोक रंजन मात्र है उसे कोई कष्ट को सुख तो होगा नहीं ठीक है केवल अपने अभिमान का अपने ईगो का ग्रेटिफिकेशन है अपने अहंग का पोषण है कि ना हम सजा करके बात धूमधाम से इनको गहने पहना करके ले जा रहे हैं तंद्रुष्य क्या होता है मुर्दे को क्या पता लगे कि उसने गहना पहन रखा है कि क्या पहन रखा है तो, तो लोक रंजन बात श्री प्रभु को श्री बल्लाचार्य जी नौका के ऊपर चढ़ा करके अपने घर ले गए हैं श्री यमुना जी का दर्शन करके महाप्रभु को आनंद की प्राप्ति हो रही है अस्त व्यस्त होकर के श्री महाप्रभु नौका के ऊपर ही नाच रहे हैं और नौका तलमल कर रही है श्री महाप्रभु बल्लवाचार्य के सामने देख के धैर्य धारण करना चाहते हैं परंतु प्रेम का संवरण नहीं कर पा रहे हैं ऐसे श्रीमंद महाप्रभु ने नौका में बैठकर के श्री यमुना जी पार की आनंदित होया भट्ट दिल दिव्या सत आनंदित होकर के श्री बल्लवाचार्य जी ने अल में महाप्रभु को अपने घर में लाकर के वहां दिव्य आसन प्रदान किया महाप्रभु के पहले चरण का प्रक्षालन किया और महाप्रभु साक्षात कृष्ण हैं ये विचार करके चरणामृत को भी मस्तक के ऊपर धारण किया महाप्रभु को नवीन कौपीन बहरवास वस्त्र ये भेंट किए भिक्षा करायल प्रभु से स्नेह यतने और श्री परम स्नेह के साथ में भिक्षा कराई रूप गोस्वामी को भी भोजन कराया संप्रदाय प्रदीप नामक एक बल्लभा बल्लभ माने पिष्ठ का ग्रंथ है उसमें वर्णन किया गया कि श्रीमद महाप्रभु को श्री बल्लवाचार्य ने असमर्पित जो भोग है वो समर्पित कर दिया साक्षात कृष्ण समझ कर असमर्पित जो थाल है दो थाल तैयार किए और असमर्पित थाल वो समर्पित कर दिया जैसे अद्वैत आचार्य उन्होंने तीन थालों की रचना की थी जिसे महाप्रभु ने पहले अः भिक्षा करने के लिए आए अभिताचार्य तो तीन थाल की समर्पित किए थे एक थाल तो श्री नारायण के लिए और दो थाल समर्पित थे महाप्रभु ये समझ रहे हैं कि ये समर्पित ही होगा परंतु ये मन में विचार करते हुए ये तो साक्षात कृष्ण हैं, जैसे असमर्पित वस्तु तो समर्पित की ऐसे ही यहां पर भी असमर्पित जो थाल है उनको समर्पित कर इस प्रकार बड़े प्रयत्न पूर्वक श्री रूप गोस्वामी इनको भी और अनुपम इनको भी वल्लभाचार्य ने भोजन कराया तीनों को भोजन कराया महाप्रभु को भिक्षा और श्री रूप सनातन इनको भी भिक्षा प्रदान की व्यक्त होकर ही आए हैं उस समय भगवत प्रसाद ग्रहण करते हुए कृष्णदास पायल शेष उस समय इन्होंने श्री मथुरा से जो कृष्णदास आए थे उनको भी वो भगवत प्रसाद जो है वो प्रदान किया है हेन काले आइला रघुपति उपाध्याय अब रघुपति उपाध्याय नाम करके एक बहुत अच्छे विद्वान हैं। वे उसी समय श्री अड़ेल वल्लवाचार्य जी के घर पर आ गए त्रोहित आज त्रुहत मिथिला के बड़े भारी पंडित हैं महावैष्णव भी हैं और प्रभु की वंदना करी प्रभु ने आशीर्वाद दिया कृष्ण में मति हो और उस समय कहीं उसको पढ़ रहे हैं और महाप्रभु उस श्लोक को पढ़कर के श्री उपाध्याय के प्रेम में विफल हो रहे हैं कि श्रुति मपरे स्मृति वितरे भारत मन्े भजंत भावगीता अहम इध नंदम बंदे यश आलिंदे परम प्रभु कभी श्री बाल मुकुंद चलते चलते नंद बाबा की नंद भवन की ऊंची देहरी के ऊपर चढ़ते तो गए परंतु अब उतरते नहीं जा रहा बंद रहा है और उस समय रो रहे हैं कि कैसे उतरूं उसी रास्ते कोई ब्रह्मज्ञानी चले जा रहे थे उन्होंने कहा कि श्रुतिम अपरे कोई लोग श्रुति का अध्ययन करें करते रहो भैया स्मृति इतरे अन्य लोग यदि स्मृति का अध्ययन कर रहे हैं तो वे स्मृति का अध्ययन करते रहे भारत मन भजन तो भवीता अन्य लोग महाभारत उनका भजन करते रहे मैं तो अहम यह नंदम मंदे मैं तो नंद बाबा की इस देहरी के ऊपर प्रणाम कर रहा हूं बाबा की इस देहरी की पूजा कर रहा हूं यश्यालिंगे पर ब्रह्मो जिसके ऊपर मेरा परब्रह्म उल्टा लटका हुआ है नंदबाव की उस धैर्य को मैं प्रणाम कर रहा हूं जिसके अलिंद माने आंगन में की धैर्य के ऊपर वो पर उल्टा लटक रहा है रघुपति उपाध्याय इनको महाप्रभु ने प्रणाम किया और कह रहे हैं कि हाय कम पृथ है तुम मीशे हाय किससे बात करें वो वाली बात के अपनी जांग उठ उड़ना और स्वयं लज्जा में मरना कहावत है तो अपनी फजी कहने पर अपनी ही दुर्दशा होगी हम किससे अपनी बात कहें कम पृथ्वी है तुम मीशे किससे हम अपनी बात कहें कोवा प्रतीत तुम्हारा तू तु। शास्त्र नीति ये कहती है कि अपनी पराजय का वर्णन नहीं करना चाहिए अपनी विजय का तो वर्णन सब करते हैं परंतु अपनी पराजय अपने अपमान का वर्णन नहीं करना चाहिए अपने मुख से उसे छपाने का प्रयास ही व्यक्ति को करना चाहिए क्योंकि सम्मान बड़े कठिन से अर्जित होता है और कहीं अपमान होता है तो काय को अपने सम्मान के ऊपर डब्बा लगाओ इसलिए भाई विनम्रता में यदि अपने सम्मान को नहीं कह रहे हो तो अपने अपमान को भी नहीं कहना चाहिए परंतु तो आज कहे बिना रहा नहीं जा रहा है हमारी कैसी दुर्दशा हुई है कह रहे हैं कि कम प्रथ कथित मीशे किसके सामने में कहूं सम्प्रति को प्रतीत मायातु इससे समय कौन मेरी बात के ऊपर विश्वास करेगा कुंजे, वितम ब्रह्म आज हम कहा तो ब्रह्म का सेवन कर रहे थे और अपने आप को आम ब्रह्माष्टमी कहकर के ऊंचे सिंहासन के ऊपर बैठते थे परंतु तो इस गोप वितम ब्रह्म ब्रह्मों उस ब्रह्म ने गोप बधूति के बिट उपपति का स्वरूप धारण करके गोपति तनिया कुंजे आज सूर्य पुत्री गोपति मानी सूर्य सूर्य की जो तनिया है उनके कुंज में हमने उस गोप बधूति बिट बृ को उस गोप बधूतियों के साथ में विलास करते हुए देखा हाय हाय हम तो कृष्ण की बड़ी उपासना कर रहे थे परंतु तो उनके ये लक्षण वो <laughs> ब्रह्म हो करके गोप वधुटियों के साथ में यमुना की कुंज में विलास करते हुए स्थित है और उसके हम दास हैं हमारी तो नाक कट गई कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे ऐसे मिंदा के बहाने स्तुति कर रहे ये गोप वधुओं की द्वारा सब कुछ त्याग करके कृष्ण की सेवा की जा रही है ये कितने गौरव की बात है कृष्ण प्रेम की महिमा परंतु इसी को कहीं व्याज निंदा के बहाने व्याज स्तुति के बहाने कहा जा रहा है निंदा के बहाने जहां स्तुति की जाए उसका नाम है व्याज स्तुति तो व्याज स्तुति के बहाने यहां पर निंदा के बहाने स्तुति की जा रही ऊपर से दिख रही तो है निंदा परंतु स्तुति है प्रभु उस समय महाप्रभु को देखकर के कह रहे हैं कि आप मनुष्य नहीं हो कृष्ण ही हो प्रभु कहे उपाध्याय श्रेष्ठ मान का है अब महाप्रभु प्रश्न करते हैं और श्री रघुपति उपाध्याय वे उत्तर देते हैं और पूरा श्लोक बन जाता है प्रश्न प्रश्न में चार प्रश्न किए पूरा श्लोक बन गया एक एक श्लोक की एक एक लाइन बन गई प्रभु ने कहा कि किस को सर्वश्रेष्ठ उपास्य मानते हैं श्री उपाध्याय ने उत्तर दिया श्यामम एव परम रूपम श्याम ही सर्वोत्तम रूप है महाप्रभु ने दूसरा स्थान प्रश्न किया कि कौन सा स्थान सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है जहां व्यक्ति को निवास करना चाहिए रघुपति उपाध्याय ने उत्तर दिया कि पूरी मधुपुरी माथुर क्षेत्र मथुरा मंडल उसमें निवास करना ही सर्वश्रेष्ठ है महाप्रभु ने प्रश्न किया कि बाल्य पौगंड और कैशोर इनमें कौन सी अवस्था सबसे से श्रेष्ठ है रघुपतिपाध्याय ने उत्तर दिया वह कशोर कम कि किशोर अवस्था ही सर्वोत्तम श्रेष्ठ अवस्था है और महाप्रभु ने प्रश्न किया चौथा कि सारे रसों के मध्य में तुम किस रस को श्रेष्ठ मानते हो श्री रघुपतिपाध्याय ने उत्तर दिया आदेव परो रस इसका पूरा एक श्लोक हो गया कि श्यामेव परम रूपम पुरी मधुपुरी बरा शोर कम धीयम आद्य परो रस ऐसे एक निष्कर्ष के सर्वोत्तम जो भगव माधुरी भगवत्ता सार भगवत्ता का सार माधुरी है ये यहां पर निर्णय किया है श्री महाप्रभु ने श्री रघुपति उपाध्याय उनका उस समय आलिंगन कर लिया है बल्लभाचार्य जी उनके दोनों पुत्र बड़े भारी आनंदित हो रहे हैं बल्लवाचार्य जी परम परम आनंदित हो रहे हैं और साक्षात कृष्ण स्वरूप समझ करके बल्लभाचार्य जी के दो पुत्र हुए एक गोपीनाथ जी एक विठलनाथ जी बड़े पुत्र हैं गोपीनाथ जी और गोपीनाथ जी ने बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं की और गोपीनाथ जी की उपासना पद्धति बिल्कुल श्री रूप सनातन की उपासना पद्धति से ही मिली हुई है रसात्मक श्री विलास के जो स्त्रोत्र हैं उनकी बड़ी सुंदर श्री गोपीनाथ जी ने रचना की विठलनाथ जी छोटे श्रीनाथ जी का अधिकार भी पहले गोपीनाथ जी को मिला श्रीनाथ जी की सेवा का जब माधुवीन पुरी से सेवा बल्लभाचार्य जी के पास में आई और बल्लभा जी ने जब सेवा प्रदान की तो श्री गोपीनाथ जी को ही अधिकार की प्राप्ति हुई बड़े भाई ही है परंतु बाद में पारिवारिक कहीं झगड़ा चलते ही है ये तो अनादि है तो उसके कारण पारिवारिक विवाद होने पर श्री गोपीनाथ जी जब अंतर्धान हो गए तो बड़ी जो बहू थी गोपीनाथ जी की उनका कहीं निराधर प्रारंभ हो गया परवाद में पारिवारिक परिवार के अंदर की बात है और उस समय दुखी होकर के श्री गोपीनाथ जी के अधिकांश ग्रंथों को लेकर के श्री गोपीनाथ जी की वे वापस आंध्र लौट गए और उन ग्रंथों का क्या हुआ एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ कुछ ही स्तोत्र प्राप्त होते हैं श्री गोपीनाथ जी के श्री कृष्णदास अधिकारी जी में जो सूरदास कृष्णदास परमानदास कृष्णदास अधिकारी जी जो हैं उन कृष्णदास अधिकारी जी के बहुत प्रयास के द्वारा इनका बहुत पक्षपात श्री गुसाइन जी के साथ में था मन श्री जी के साथ में था और एक तरह से विठलनाथ जी को गद्दी नशी करने में बहुत बड़ा हाथ श्री कृष्णदास अधिकारी जी का ही रहा और उन्होंने फिर गोपीनाथ जी के को हटा करके उनकी बहुजी जो है वे भी चली गई वापस लौट गई उनके ग्रंथों को भी इधर उधर वे अपने साथ में ले गई कुछ ग्रंथ रहे उनको कहीं इधर उधर कर दिया गया परिवार में उनको आदरणीय मिला या वे नष्ट हो गए समय के कारण और बाद में श्री बिठलनाथ जी उन बिठल नाथ जी उनको ही श्रीनाथ जी की सेवा का मुख्य अधिकार प्रदान किया और उनके जो पुत्र इत्यादि थे उन पुत्र अधिकार पुत्र इत्यादि उन सबों को भी कहीं हटा दिया गया एक तरह से फिर संपत्ति भी ज्यादा इकट्ठी हो गई थी तो अधिकार जो है वो अधिकार संपत्ति को लेकर के कहीं हुए भी थे तो गोपीनाथ जी के बहुत बड़े ग्रंथ वे अप्राप्त हो गए ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ पारिवारिक कलह जैसे रूप गोस्वामी जी इनके पारिवारिक कलह में छोड़ करके ये कर्नाटक के राज्य को और इनको जैसे बंगाल में आना पड़ा बाकल चंद्रद्वीप में आना पड़ा परिवार के कारण और एक तरह से पूरा राज्यपात इनका पीछे छूट गया और ये यहाँ पर रूपेश्वर जो है वो रूपेश्वर यहाँ पर आकर के जैसे निवास कर रहे हैं इसी तरह से कुछ वहां पर हुआ तो ये तो जगत की एक व्यवहारिक रीति तो श्री गोपीनाथ जी और विठलनाथ जी उस समय दोनों उनको श्री महाप्रभु के श्री चरणार्द में बंधन कराया श्री श्री प्रेम पढ़े गोसाई मध्य यमुनाते पूरे आगे चलावो ये हाँ ना दिव्य रहित श्री महाप्रभु उस समय यमुना जी में प्रेम में कूद पड़े एक दिन उस समय सब ने ये कहा कि नहीं नहीं अब यहां पर रहना उचित नहीं है महाप्रभु एकदम प्रेम में विभल हो रहे हैं इसलिए इनको अड़ेल से हटा करके प्रयाग में ही ले जाना चाहिए श्री महाप्रभु उस समय आए दशाश्वेध घाट उसके ऊपर एक दिन बैठे हैं और वहां दशाश्वेध घाट के ऊपर ही श्री रूप गोस्वामी जी श्री महाप्रभु के पास में आए और चरणों में एकांत में बैठे हैं रूप गोस्वामी जी के साथ में चर्चा हो रही है कृष्ण तत्व भक्त तत्व रस तत्व प्रांत सब सिखायेल प्रभु भागवत सिद्धांत तो कृष्ण तत्व सारे सिद्धांत इनको श्री प्रभु ने सीखा सारे सिद्धांत वहां पर वर्णन श्री प्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा करते हुए शक्ति का संचार भी किया है रामानंद पाशे यथ सिद्धांत सुने श्री महाप्रभु ने राय रामानंद के साथ में गोदावरी के किनारे कपूर में राजमुंदरी में पहले दक्षिण यात्रा के समय जिस राय रामानंद संवाद को सुना था और उस समय जो सिद्धांत सुने उनको कृपा करके श्री रूप गोस्वामी जी को उनका निरूपण किया उनको कृपा करके प्रदान किया है और शिक्षा दे करके आदेश प्रदान किया कि अब तुम वृंदावन जाओ श्री लुप्त तीर्थों का उद्धार कर और उस समय इन्होंने उन लुप्त तीर्थों का उद्धार किया और वृंदावन आए बहुत सारे ग्रंथ उनको किया शिवानंद से पुत्र कवि कर्णपुर रूपे मिलन ग्रंथे लिखिया क्षेत्र श्री शिवानंद सेन ने श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में रूप शिक्षा का परम सुंदर वर्णन किया है वो श्लोक को पहले ही रूपन करे आए हैं के समय के अनुसार वृंदावन की जो केल बालता लुप्त तो हो गई थी श्रीमद महाप्रभु ने एक कृपाभिषेक करके रूप और सनातन उनको वह प्रेम प्रदान किया प्रिय गुण गणई ग्धो मुक्ता गेहा ध्या रो मूर्ते वाप्य मूर्ता प्रेम आलापयी दृढ़ता परिश्रम रंगई प्रयागे तम श्री रूपम समुपम सम अनुपम मनेनो अनुप देव श्री अनुपम के साथ में देव मान श्री चैतन्य महाप्रभु ने तम रूपम अनुजग्राह रूप के ऊपर कृपा की जो श्री रूप पहले से ही श्री चैतन्य के गार प्रेम में बधे हुए थे और मुक्तो गेहाध्यासा गेह के अध्यास से मुक्त थे मानो साक्षात ही मूर्तिमान होकर के रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट हो गया है उन श्री महाप्रभु का रूप गोस्वामी का महाप्रभु ने आलिंगन किया और उसी के लिए वहां पर एक शब्द दिया गया है एक श्लोक दिया गया कि प्रिय स्वरूपे, दैत स्वरूपे, प्रेम स्वरूप सहजार रूपे निजान रूपे प्रभु एक रूपे ततान रूपे स्विलास रूपे क्या श्लोक है माने काव्य का चमत्कार तो अद्भुत ही है परंतु यमक अलंकार के अद्भुत प्रयोग हैं प्रिय स्वरूपे जो रूप गोस्वामी कैसे हैं स्वरूप गोस्वामी के परम परम प्यारे हैं प्रिय स्वरूपे स्वरूप गोस्वामी के प्यारे दैत स्वरूपे माने जिनका स्वरूप श्री रूप गोस्वामी को श्री महाप्रभु को अत्यंत अत्यंत प्यारा है दैत स्वरूपे दैत दाइतस्वरु, माने प्रभु के प्यारे प्रेम स्वरूप मानो प्रेम ही श्रृंगार रसी ही मूर्तिमान हो गया हो प्रेम स्वरूप प्रेम ने ही रूप गोस्वामी का मूर्तिमान स्वरूप धारण कर लिया हो सहजार रूपे श्री रूप गोस्वामी जी उनका व्यक्तित्व पर्सनैलिटी भी बड़ी सुंदर है सहज अभिरूप परम सुंदर श्री रूप गोस्वामी जी का श्रीअंगूपे परम परम सुंदर रूपे श्री प्रभु के प्रेम के ही अनुरूप है और एक अद्भुत बात का ही प्रभु एक रूपे श्री गोस्वामी जी में और श्री महाप्रभु में अंतर नहीं है प्रभु एक रूप रूपे प्रभु के एक रूप है ऐसे ततांग रूपे ऐसे रूप गोस्वामी जी के ऊपर स्विलास रूपे श्री कृष्ण के बिलास और कृष्ण के रूप इनका श्रीमंद महाप्रभु ने निरूपण किया अब वो जैसे निरूपण किया उसका यहां पर आगे वर्णन करेंगे कि श्री सनातन गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी जी के साथ में श्रीमद महाप्रभु अब भक्ति का उपदेश दे रहे हैं रूप शिक्षा इसे कल के प्रसंग बोलो शुभ वृंदावन बिहारी गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राय गौर हरिभो जय श्री राधी